वो तो साथ भी कह देंगे क्या एपसर्ट बातें कर रहे हो ये क्या कह रहे हो इसलिए सातवें के लिए फिर हमने एपसर्ट शब्द खोजे जिनका कोई अर्थ नहीं होता जैसे ओम इसका कोई अर्थ नहीं होता इसका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ नहीं होता। ये अर्थहीन शब्द है ये हमने सातवें के लिए प्रयोग किया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 वो ओम सूचक के साथ में का अब कृपा करो इसके आगे बातचीत नहीं चलेगी अब शांत हो जाओ तो हमने एक एबसर्ट शब्द खोजा उसका कोई अर्थ नहीं उसका कोई मतलब नहीं होता तो उसका कोई मतलब होता हो मतलब हो तो बेकार हो गए क्योंकि हमने उस दुनिया के लिए खोजा जहां सब मतलब खत्म हो जाए वो गैर मतलब शब्द इसलिए दुनिया की कोई भाषा में वैसा शब्द नहीं किए गए जैसे अमीन पर वो शांति का मतलब है उसका प्रयोग किए गए लेकिन ओम जैसा शब्द नहीं है जैसा कि ईसाई प्रार्थना करेगा आखिर में कहेगा अमीन वो ये कह रहा बस खत्म शांति इसके बाद अब शब्द नहीं लेकिन ओम जैसा शब्द नहीं, नहीं है उसका कोई अनुवाद नहीं है संभव वो हमने सातवें के लिए प्रतीक चुन लिया था कि इसलिए मंदिरों में उसे खोदा था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 वो पवित्रतम है पवित्रतम इस अर्थों में है होली इस अर्थों में है कि वह अंतिम उसके पार बिया जहां सब खो जाता वहां वो है तो साथ में की रिपोर्टिंग की बात नहीं होती है हाँ इसी तरह नकार की खबरें दी जा सकती हैं ये नहीं होगा ये नहीं होगा लेकिन ये भी छठ में तक ही सार है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 हमारे बीच में जो बड़े मुखर थे जिनके पास बड़ी वाणी थी जिनके पास बड़े शब्द की सामर्थ्य थी जो सब कह पाते थे जब वे भी अचानक गूंगे की तरह खड़े हो जाते तब उनका गूंगापन कुछ कहता है उनकी गूंगी आंखें कुछ कहता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 तो उस अर्थातीत को जाने की सब अर्थ खो गए हैं कोई अर्थ ही नहीं है, कैसा शब्द खोजे और कैसे खोजे और उस शब्द को कैसे बनाए तो शब्द को बनाने में बड़े विज्ञान का प्रयोग किया गया वो शब्द बनाया बहुत बहुत ही कल्पनाशील और बड़े विजन और बड़े दूरदृष्टि से वो शब्द बनाया गया क्योंकि बनाया जा रहा था और एक, एक रूप एक मौलिक शब्द था जो मूल आधार पर खड़ा करना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 उस चित्र की खोज भी चौथे शरीर में की गई है उस चित्र की खोज भी भौतिक शरीर से नहीं की गई है वो चौथे शरीर की खोज असल में जब चौथे शरीर में कोई जाता है और निर्विचार हो जाता है तब उसके भीतर आ ओ माँ इनकी ध्वनिया गूंजने लगती और उन तीनों का जोड़ ओम बनने लगता है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 जहा जहां वो साधकों ने उस शरीर पर काम किया है वहां कुछ तो उनको पकड़ में आया है लेकिन जितना ज्यादा प्रयोग हो जैसे कि एक प्रयोग को हजार वैज्ञानिक करे तो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती ये मुल्क एक लिहाज से सौभाग्यशाली है कि यहाँ हमने हजारों साल आत्मे की यात्रा पर व्यतीत किए इतना किसी मुल्क ने इतने बड़े पैमाने पर इतने अधिक लोगों ने अभी नहीं किया अब बुद्ध के साथ साधत बैठे, बेचारे सा बड़े अकेले मोहम्मद का फिजुलिस जाया हो रहा है ना समझो से लड़ने में यहां एक स्थिति बन गई थी कि लड़ने की नहीं रह गई थी खत्म हो चुका था वहां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 वो स्वस्तिक का बचा हुआ हिस्सा है लेकिन उसने इतनी यात्रा करते वक्त इतना टूट गया स्वस्तिक बहुत वक्त से ओम जैसा एक प्रतीक था ओम सातवें का प्रतीक था स्वस्तिक प्रथम का प्रतीक है इसलिए स्वस्तिक का जो चित्र है वो डायनेमिक है मूव कर रहा है